आरभिव प्रथम प्रकाश आठवां मंत्र मूल प्रार्थना ओम सरस्वती प्राथना ओ परस्वतीजेवाजिनेज्ञ वसुगे एक, एक दस व्याख्यान हे वाक्पते सर्व्यामय हमको आपकी कृपा से सरस्वती सर्वशास्त्र विज्ञान युक्तवाणी प्राप्त हो वाजे भी तथा उत्कृष्ट अन्नादि के साथ वर्तमान वाजिनी सर्वोत्तम क्रिया विज्ञान युक्त पावका पवित्र स्वरूप और पवित्र करने वाली सत्य भाषण में मंगल कारक वाणी आपकी प्रेरणा से प्राप्त होके आपके अनुग्रह से परम उत्तम बुद्धि के साथ वर्तमान वसुहु निधि स्वरूप यह वाणी यज्ञ वस्तु सर्वशास्त्र बोध और पूजनीयतम आपके विज्ञान की कामना युक्त सदैव हो जिससे हमारी सब मूर्खता नष्ट हो और हम महापांडित्य युक्त हो पदार्थ पावका पवित्र स्वरूप और पवित्र करने वाली सत्य भाषण में मंगल कारक वाणी नम हमको सरस्वती सर्वशास्त्र विज्ञानयुक्तवाणी सर्वोत्कृष्ट अन्नादि के साथ वाजनीवती, सर्वोत्तम क्रिया विज्ञान युक्त वाणी, विज्ञानयुक्तवाणी यज्ञास्त्र बोध और पूजनीयतम आपके विज्ञान की वस्तु कामना युक्त सदैव हो धिया परम उत्तम बुद्धि के साथ वसु निधिस्वूपवाणी अन्वय या वाजे वाजनी वती धिया वसु पावका सरस्वती सरस्वतीवागस्तीस्मा शिल्प विद्या महिम कर्म च प्रकाशयित्री भवतु